लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये जो तैयार हुआ है ना ये तड़का है हाँ उधर जो आलू है ना उसमें से सारा पानी निकल गया होगा उसको निकाल के फेंक दीजिए मगर एक बात आपको बता दें कि उस आलू में पानी के साथ साथ जो नमक हमने डाला था वो भी निकल गया होगा क्योंकि हमने नमक अपने अंदाजे से स्वाद के अनुसार डाला था मगर नमक तो पानी में घुल के चला गया होगा तो ऐसा करिए कि थोड़ा नमक और डाल दीजिए और जब आप वो नमक डालें उसके बाद उसके ऊपर ये तड़के वाला तेल जिसमें कि आपने राई करी पत्ता हींग और मिर्च पाउडर और एक लाल मिर्च डाली हुई है ना उसको डाल दीजिए अपने आलू के ऊपर देखिए आलू के ऊपर जब आप ये लाल मिर्च वाला पाउडर मतलब लाल मिर्च वाला तड़का जब डालेंगे ना तो थोड़ा गर्म रहना चाहिए बिल्कुल ठंडा नहीं अब मिला दीजिए मिलाने के बाद उसको रख दीजिए ठंडा होने दीजिए जब वो ठंडा हो जाए तब उसमें वो नींबू का रस जो हमने कहा था ना दो चम्मच नींबू का रस या दो चम्मच लेमन सॉल्ट जो आपने अलग रखा है वो मिला दीजिए देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लेमन सॉल्ट या नींबू का रस हम मिलाएंगे ना ये गर्म में नहीं मिलाना है गरम में मिलाइएगा तो होगा क्या कड़वा हो जाएगा इसलिए वो मत करिएगा और मिला दीजिए आधे घंटे उसको रखा रहने बस भैया हो गया तैयार आपका अचार अचार अब आप सोचेंगे साहब कि तैयार हो गया तो खाए किसके साथ अरे चावल के साथ रोटी के साथ इडली के साथ डोसे के साथ आप किसी के साथ भी खा सकते हैं आपको खट्टे का शौक होना चाहिए तो साहब ये अचार है और अगर आप इसको चाहें तो एक दो दिन तो बाहर रख सकते हैं ही और अगर आपने थोड़ा ज्यादा बना लिया है जैसे मैंने तो आपसे एक आलू के लिए कहा था मगर आप माने नहीं आपने ज्यादा बना लिया तो अगर आपने ज्यादा बना लिया है कोई बात नहीं फ्रिज में रख दीजिए और खाते रहिए यह समझ लीजिए कि नमक हमारे आलू को पकाता जाएगा तो जब आलू पकता जाएगा ना तो जो क्रंच आपको पहले दिन मिला था वो क्रंच आपको बाद वाले दिनों में नहीं मिलेगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए इसीलिए हमने आपसे ये कहा कि आप एक बड़े आलू का अचार बनाइए वो क्यों कह रहे हैं क्योंकि भैया ये सारा सामान आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है अरे आलू भी है और ये मसाले तो घर में ही रखे हुए तो आप कभी भी इसको बना सकते हैं और आप सोचेंगे कि भैया इसको बनाने के लिए अलग टाइम नहीं नहीं अलग टाइम नहीं आप जब अपना बाकी का खाना बना रहे हो उसके पहले ये काम करके रख दीजिए तो जब तक आप खाना खाने के लिए तैयार होंगे तब तक आलू का अचार भी तैयार हो चुका होगा साहब इससे तेज़ अचार कोई बनते हुए आपने नहीं देखा होगा और ये सुंदरी जी का अपना एक्सपेरिमेंट है ये भी समझ लीजिए आपने बहुत से अचार खाए होंगे टेस्ट किए होंगे मगर आलू का अचार एक बार ट्राई करके देखिए और उसके बाद मैं तो यही कह सकता हूँ बाकी अचारों को भूल जाएंगे तो इसके साथ ही अगले हफ्ते का इंतजार करिए और फिर मिलते हैं आपका धन्यवाद कभी कभी कभी शहद शहद, कभी नरम